स्वस्थ नोरसे नो बोम शांति शांति शांति क्या होता है नो अभी तक ये विचार हुआ था उस अक्षर में प्राणादि क्यों नहीं है।, होने वाले है हाँ उसके लिए वो दिया तीसरे में उन्होंने समाधान किया क्योंकि प्राणादि सारा जगत उत्पन्न हुआ है तो इसलिए जो उत्पन्न हुआ जो पदार्थ है जिससे उत्पन्न हो रहा है उसका धर्म नहीं बन सकता है। इसलिए प्राण नहीं सिद्ध किया तो आगे जो बता रहे पराविद्य का विषय तो बता दिया किंतु आगे सारा जगत के उत्पत्ति के लिए बता रहे उसी कुछ साक्षात तो हो परम पर अंततः जाके उत्पत्ति उसी से मतलब अक्षर ब्रह्म से मूल तो अक्षर ब्रह्म है तो अक्षर ब्रह्म से कैसे उत्पत्ति होगी सत्ता तो उसका है सत्ता तो अक्षर ब्रह्म का है ना इसलिए उसके से उत्पत्ति मानता है तो उसको बताने के लिए आगे भूमि का रेखा उसको कारणा कारण ऐसा कारणा कारणा, कारण कारणा कारण कारण का भी वो कारण है अद्भुत कारण लिखाकार है। है, ने भाषा कार ने बोलते कारणा कारण कारण का भी वो कारण तो पूरा एक जगह कहा उठा है तो कारण कैसे एक तरह से बोलते आप कारण नहीं बोलते दूसरा कारण कैसे कहते हैं सत्य प्रदान करे इतने मात्र से कारण है उसके सत्य के बिना ईश्वर भी नहीं कर सकता कुछ भी नहीं कर सकता तो इसलिए वो कारण का कारण है ईश्वर हो गया उसका भी वो कारण है ऐसा प्रयोग तो एक तरफ से आप कार्य कारण से परे बोल रहे हो उसको कारण मतलब कारण मतलब सत्ता दे रहे उसके सत्ता नहीं। से ईश्वर बन रहा है, है, नहीं नहीं हो हो है।, है कारण कारण? हाँ कारण, कारण उसको कारण का भी कारण बनता है कारण भी कारण ऐसा भी ना वो गणेश गणेश पंचकम है जगत कारणम कारणारूपम गणेशम ऐसा तो गुणेशम गणेशम पर ब्रह्म रूपम कारण है भी कारण नहीं भी है दोनों है दोनों है बस अज्ञानी के दृष्टि से कारण है जी विचार के दृष्टि से नहीं दो दूर दृष्टि है ना जी अविचार दृष्टि आपात आपातरमणीय दृष्टि कहते हैं विचार दृष्टि है। में तो है ही नहीं एक तो आगंतुक दृष्टि है एक तो यथार्थ दृष्टि है दृष्टि से नहीं आगंतु की दृष्टि से दिख रहे हैं उनके लिए समझाने के लिए जगह की दृष्टि में नहीं है इसलिए कि तब तो बोल रहे मात्र है मन कारण का ही स्पंद स्पंद से अतिरिक्त है ही नहीं तीनों काल में हुआ नहीं हुआ न होगा में वो जब आएगा तब उसका कारण भी नहीं, नहीं, हाँ, कारण नहीं, नहीं आएगा वहीं बता रहा हूँ दृष्टि बता रहा हूँ मैं आएगा तब वो कारण का परमात्मा लौकिक दृष्टि है उसको लेके समझाने के लिए कारण का कारण कारण अध्यार है ये कारण का कारण ये का कहना कर रहे हैं नहीं तो उसमें आ, तो कोई कारण तो इसलिए संक्षेपता पराविद्याषय अक्षरम निर्विशेषम पुरुषम सत्यम दिव्यम हमूर्ता इत्यादि नंत्रेण उत्वा <coughs> संक्षेप से विस्तार पूर्वक नहीं है तो संक्षेपत संक्षेप का मतलब संक्षिप्त करके विस्तार ने सूत्रबद्ध सांकेतिक रूप से पराविद्या विषयम पराविद्या का जो विषय परम ब्रह्म तो पराविद्या का विषय कही है अथवा तो सूत्र का विषय एक ही हाँ। पराविद्या का नाम है विद्यासूत्र तो उस विद्यासूत्र का विषय भूत दो है ना एक विद्यासूत्र है और एक, बिज्चान। एक बिज्चान। दो ही तत्व है सारे जगत में वेदांत में दो ही तत्व ऐसा तो एक ही है दो ही पदार्थ है। एक एक बाद ही नया एक लोग सोलह मानते है चौदह मानते है ये लोग सात पदार्थ मानते हैं सांख के लोग पच्चीस तत्व मानते हैं वेदांत में दो ही तत्व है वही दो ही तत्व है इसलिए तो ये अपरोक्ष में भगवान बादशा ने उसको बहुत स्पष्ट रूप से व्याख्या किया परा प्रकृति अपरा प्रकृति में भी हाँ, इसी में ही अपरो अनुभूति में बिल्कुल एकदम विवेचन करके बता दृष्टा है शुद्ध है ज्ञान स्वरूप है, हाँ। ये है। वो भाई और ये अदृष्टे अनेक है वो भय और एकतम बच्चे दोनों एक यही अविद्य और क्या है उसमें सतार्थ दृष्टान दिया है बहुत सुंदर अभी अपरो अनुभूति दोनों को अभेद नहीं मान रहे क्या तभी मान रहे मई हूँ कुछ करके बिल्कुल अलग है एक जड़ है एक चेतन है और एक अनेक है एक है एक जान स्वरूप है एक जड़ स्वरूप है तो भी आप एक तत्व तो देख रहे हैं तो शरीर को लेके हो रहे हैं ना कुछ देख रहे तो... कितने स्वामी जी हो जाते हैं वो तो बादशाह ने उठा है ना तो उन्होंने कहा आपका एक ब्रह्म है तो अनेक कैसा बनेगा पूरा पक्षी ने आक्षेप एक ही ब्रह्म तत्व है तो अनेक कैसा होगा उन्होंने आक्षेप किया पूरा सिद्धांत ने बोला रहे, तुझे प्रश्न करने में भी, भी नहीं आता है अनेक बना नहीं अनेक बना। नहीं उन्होंने कहा प्रश्न करना एक ब्रह्मां क्यों वो कर्ता कैसा बनेगा भोक्ता कैसा आ, बनेगा आ, ये भी प्रश्न करो ना प्रश्न करने भी नहीं आता पूरा समझा रहे ये भी प्रश्न क्यों है, नहीं किया अनेक करते क्यों करते कर्ता बना कैसा है भोक्ता कैसा बना है एक बार केवल सर्प का अध्यारोप हो जाए फिर वो डराएगा वो पूरा बक्स को उन्होंने ये नहीं कहा प्रश्न करने के लिए भी नहीं था महापुरुष और तो इसलिए बोल रहे हैं पराविद्य पराविद्या विषयम पराविद्या का विषय भूत अक्षरम अक्षर वही निर्गुण निराकार नहीं लेना हुई है बाद हाँ। में वाच्य तो नहीं पुरुषम निर्विशेष विशेष का मतलब उपाधि जहाँ विशेष होता है उपाधि हाँ विशेष का मतलब है विशेषण जहाँ होता है विशेष होता है जब तक विशेषण न हो वहाँ विशेष बनेगा नहीं ये व्यक्ति विशेष है क्यों विशेष है कोई विशेषण कोई ना कोई विशेषण जहाँ विशेषण होता है परिचिन्न होता है निश्चय ये निर्विशेष है कोई विशेषण है और पुरुषम वो पुरुष है पूर्ण है वो और स्वामी विशेष की सत्ता निर्विशेष के बिना हो नहीं सकती ये निर्विशेषम विशेषम निर्विशेषम ना सामान्य विशेषम न सामान्य क्योंकि सामान्य के बिना विशेष नहीं रह सकता, सकता। विशेष के बिना सामान्य रह सकता सामान्य रह सकते निया, नियम है सामान्य <laughs> हो तभी आप विशेष आरोप कर सकते हैं जैसा उदाहरण के लिए मोटा महात्मा ये <laughs> सामान्य हो गए उसके बाद वो मंडलेश्वर उसके बाद महंत ये बाद में <laughs> <laughs> पहले सामान्य नियम होना चाहिए सामान्य उसके बिना विशेष नहीं बन सके विशेष के बिना सामान्य रह सकते जैसे हमारे भारत में बड़े पद पर है पहले व्यक्ति बना पहले तो, तो भारतवासी भारत भारत है, है। वो प्रधानमंत्री हो गया भारतवासी के प्रधानमंत्री परिचि <laughs> विशेष बनने के लिए सब लोग अच्छा सामान्य में जाना चाहिए सब लोग विशेष ही बनना चाहते है तो बंधन का कारण है विशेष जी गणेश पढ़ाए कुछ मिलता है इसमें भ्रांति का रस है और क्या भ्रांति पड़ा ना कुछ मिलता होगा इसमें भ्रांति से मिलने वाला है ना आ, उसको बोलते हैं क्या वो सुखा भास।, सुक भास नहीं सुखाभास सभी जैसे वही से मिलने वाले ना जैसे भास। जला भास है भास ना सर्वम भ्रांति से ही रस होता है ना सर्वम विलोक ऐसा मृगृषि जलाभाष है ना तो बस विचार नहीं जाता अलग बात है तो निर्विशेषम पुरुषम सत्यम है वो ये पूरा पीछे का मंत्र उठा रहा है अभी भी गए था ना तो दिव्यम है मुहूर्तम भगवान सुषुप्ति में निर्विशेष होने पर उसको सुख भी बोध होता है फिर भी उधर नहीं जाता है वही है ना चांदो के आहार आहार गच्चंती हाँ। सदा सौम्या संपन्नो भवती व मशको व कीटो वो आ गए वहाँ राज्य में बोल रहे पिता अपिता भवति, हाँ। माता अमाता भवति, लोका लोका, अधिक क्यों श्रवणों अश्रमणो सन्यासी को पता नहीं मैं सन्यासी करके दूसरा छोड़ दे तो सन्यासी को पता नहीं मैं श्रमणो अभी सन्यासी बोल रहे हैं ना सुन में भी पता नहीं तो इसका मतलब अब सन्यासी नहीं है और यहाँ स्त अस्ते चोर को पता मैं चोर करके चोर को भी पता स्तयोग बहुत अस्तित्व वैकानसा अवैकानस बहत वैकानस बोलते वहां पर मुझको भी पता नहीं तो कहाँ से सिद्ध होता है जागृत में आने के बाद बन गए सन्यासी वैसे <laughs> ये ही आभाषा इसको भाष्यकाल एक जगह बोलते क्या वो तंतुनाग अवध गीता में प्रयोग किया भाष्य में तंतुनाग तंतुनाग बोल तो वहाँ आनंदगी आदि ने कहा जल विशेष जीव जल में रहने के एक जीव विशेष मानते शायद वो अक्टोपास होगा अच्छा जल में एक ऑक्टो होता है गोल होता है उसके जाला जाला वो पकड़ने के बाद मनुष्य को छोड़ेगा नहीं खा के छोड़ जाता बोलते ऑक्टो पास बोलते हैं जैसा मकड़ी जैसा होता वो, हो, में रहते है वो उसके वही बोल रहा हूँ उसमें उठाए उन्होंने वो जो आपको पकड़ेंगे ना जला से वो तो बहुत बड़ा छोटना हाँ वो जला है उसके मकड़ी जैसा गोल है लम्बे लंबे जाला वो पकड़ेंगे ना पूरा जाला से खून छूस के छोट जाता है ऐसा वही होगा तंतुनागा तंतु तंतुनागा उसका अर्थ किया जल विशेष करके ऐसा ही है उसके समान माया माया को का। माया को से छोड़ता नहीं जल्दी पकड़ दिया एक बार छोड़ना मुश्किल है यही बोल रहे पुरुषम सत्यम दिव्यम और अमूर्त है वो और इत्यादि न मंत्रेण दूसरे मंत्र से अभी अभी गए ना दूसरा मंत्र सारा दूसरा मंत्र का है तो मंत्रेण उक्तवा मंत्र के द्वारा उक्तवा संक्षेपता उक्तवा हाँ न भाई संक्षेपतः द्वितीय मंत्रेण उक्तवा दूसरा मंत्र में देखिए सारा ये दूसरा मंत्र का है ये जो गया था ना भी, गया। ये दूसरे का दिव्यो समूर्ता पुरुष सब बाह्यंतरो अजहा अप्राणों करके है ना ये दूसरा है और तो दूसरे मंत्र में कहा करके उक्तवा पुनः अच्छा एक बार तो बता तो दिया आपने किन्तु वो बताया कैसा संक्षेपता दूसरे मंत्र में जो बताया ना तो वो संक्षेप तदेव कोई अलग नहीं कुछ ही दूसरे मंत्र में जो बताया था ना उसे कोई तदेव सीसरे हाँ कुछ ही कोई आगे तीसरे में बताया ना तीसरे मैंने आगे भी बताया ना वक्तव्य तो इसलिए और भी कहेंगे ना तीसरे से आगे तीसरे हाँ। सविशेष न बोलते विशेष पूर्वक विशेष रूप से और विस्तार पूर्वक वर्णन करना है आगे दूसरे में तो संक्षेप से बता दिया तो आगे और भी उसका विस्तार करना है विस्तार पूर्वक स्पष्ट करना तो पुनः तदेव कोई अलग नहीं उसी जो पराविद्या का विषय बताया था ना उसी कोई पुनः तदैव वक्तव्यमिति मिथि प्रववृते प्रवृत्त तो प्रवृत्त हो रहे श्रुति भाव ये निकला की हाँ, बता रहे क्योंकि निर्विशेष में पकड़ना थोड़ा कठिन होता है हाँ। तो कोई श्रेष्ठ बुद्धि वो जल्दी पकड़ सकते हैं सामान्य बुद्धि वाले नहीं पकड़ सकते इसलिए थोड़ा नीचे ला रहे थ्रो समझाने वाले को है ना कभी कभी बड़ा व्यक्ति है वो शास्त्रज्ञ है सामान्य उसको नीचे आना पड़ता है एकदम नीचे वैसे नीचे ला रहे निर्विशेष भी सविशेष तो इसलिए बोलते प्रवृत्त होती है कौन श्रुति प्रवृत्त हो रहा है संक्षेप तो ऐसे क्यों संक्षेप से तो बता दिया तो दोबारा विस्तार क्या के लिए तो बादशाह बता रहा संक्षेपा विस्तार वोक्तो ही पदार्था पहले संक्षेप से बता दिया बाद में विस्तार से बता दिया कभी कभी पहले विस्तार किया जाता है उसी कोई उत्पुन तो संक्षेप से बताया समझाने के दो तरीके होते हैं जैसे आपने बोल देना वो दिन पूरा बता दे तो <laughs> मुंबई नहीं बताया था आपने तो पहले एक बार विस्तार भी किया जाता है बाद में उसको निचोड़ करके अंतिम अध्याय में कोई भी जो जितना कहा है, है। हाँ, सब उसी संक्षेप से फिर विस्तार तो, को दोनों दोनों दोनो होता है। संक्षेप ही बोलते क्योंकि संक्षेप और विस्तार पूर्वक जो कहा हुआ कौन पदार्थ सुखादि गम्यो भवती जो सुनने वाला है ना श्रोता उसके लिए सरलतापूर्वक समझ सकती है संक्षेप से कोई समझ विस्तार से समझ गए ठीक है नहीं समझे संक्षेप से समझेंगे और संक्षेप से समझ गए उसमें कोई संशय अब हो गया तो विस्तार से आ जाए इसलिए दोनों आवश्यकता है तो, ज्ञान सुखाधिगम में बोलता हूँ अनायास है अनासाए ना अनायास ज्यादा परिश्रम नहीं लगता बहुत इसलिए हम सूत्र जैसा सूत्र भाष्या उक्तिवद पहले सूत्र है उसके बाद भाष्य क्या के जैसा अता तो ब्रह्म सभी सूत्र सूत्र ना ब्रह्म के, आता, आता <laughs> तो के बाद सारा जगत अनित्य है उसे ब्रह्म जी ज्ञास करना हो गया सूत्र का सूत्र करते हो गया उसमें आता क्या है और आता क्या है विचार करके पंद्रह नहीं लग जाता है।, खुटा को एक नहीं, नहीं, होता है।, है।, है ना हमने तो एक बार पढ़ाया था एक साल लगा। चार सूत्र में सारा उड़ेल दिया चार सूत्र में इसलिए चतुर्सूत्र प्रसिद्ध है तब तो समन्वय था अतः दो ब्रह्म जी और उसके बाद जन्मादेश शास्त्र योनवास तत्व समन्वय चार सूत्र है उसके ऊपर पूरा है एक साल <laughs> तो का टीका ही है इसी को लेकर है ना वो का प्रसिद्ध हो गए ना पंचपाधी का पद्म पदाचार्य का उनकी पूरी नहीं है उसमें थोड़ी पंचपाधी इन सूत्र के ऊपर ही है पंचपाधिका पद्म पादाचार्य ने टीका लिखी थी पूरे ब्रह्म सूत्र के ऊपर अच्छी ग्रंथ तो बाद में क्या किया वो लिख करके रखे गए थे कुटिया में उसके जो मामा थे वो कर्मा थे उन्होंने कुटिया को आग लगा दी <laughs> वो कर्मा कांड से थोड़ा ये ये होते थे ये वेदांती है तो आके घूम के आए उसको कुछ खिला भी थे बुद्धि भी काम करना बंद हो गया ऐसा कुछ खिलाया कुछ आगे ना लिखे गए तो आके गुरु से कहा गुरु जो मैंने लिखा सब जल गए क्या करें दोबारा लिखो दोबारा बुद्धि काम नहीं तो का। वैसे वैसे चिंता नहीं आ रहा उन्होंने कहा अच्छा मुझे चार सूत्र के विषय आपने सुना है तो वो मुझे याद है ओली को तो वही अभी पंचपाली जितना मोटा ग्राम था का बोल के हाँ तो बहुत चार हाँ वो आचार्य को सुनाया था शंकराज इसलिए बच गए वो हु। तो उन्होंने मुझे जो आपने सुनाया था वो याद है उसके बाद ले और पूरी तो वो बाद में भूल गए देखो आचार्य तो समर्थ है वो तो कर सकते थे पर। नहीं कर सकते थे उनके दूसरे का हस्तक्षेप नहीं ये विशेषता है हाँ। वो जो बड़े लोग हैं ना दूसरे में ये नहीं करते उनके यही भी महत्ता होता रास्ता दिखाएंगे इंटरफेन्ेंस नहीं करते किसी में मतलब आपको रास्ते ये जाना ठीक नहीं है ऐसा मत करो उनमें हस्तक्षेप नहीं करते ऐसा माना जाता है हाँ उधर गए इधर गए तो बता देंगे गलत कर है उसमें इंटरफेन्स नहीं इसलिए मचार सूत्र और सूत्र के ऊपर भाष्य है भाष्य के ऊपर वार्तिक है वार्तिक भी होता तो, है जैसा ने के ऊपर वार्तिक है सूर्य आचार्य का चार हजार श्लोक से ऊपर है दो दो उत्तम मोटे खंड में सूत्र फिर भाष्य फिर वार्तिक वार्तिक है ऐसे है। जैसा व्याकरण में देखिए पाणिनी सूत्र और उसका अपना कात्याय के वार्तिक हो गया पतंजलि महाभाष्य का भाष्य हो गया महाभाष्य कहते उसको बाकी कोई भाष्य है उसको महाभाष्य कहते तो इसलिए बताए सूत्र भाष्य भाष्यो उक्तिवत इसी प्रकार वहां सूत्र हो गया संक्षेप भाष्य हो गया विस्तार इसी प्रकार ये तो दूसरे मंत्र में बताए सूत्रबद्ध बताया आगे उसका भाष्य के समान विस्तार बताएंगे योपि प्रतमजात प्राणात संसार में जो भी प्रथम आजाद प्राणाद हिरण्य गर्द प्रथम उत्पन्न हुआ वही प्राण भी है वही हिरण्यगर्भ है सारा जगत उससे उत्पन्न हुआ ना पंचीकरण किसने किया ईश्वर ने नहीं हिरण्यगर्भ ने ईश्वर ने तस्माद ये तस्माद है ना ईश्वर सृष्टि आगे हिरण्यगर्भ गर्भ की बाकी जितना भी जगत जिक्रे ना ये हिरण्य गर्भ की की ईश्वर हाँ तस्माधवा तस्माद आत्मा है ईश्वर सृष्टि हो गई उसके होते हिरण्य गर्भ आ गया हाँ। तो उसको उसको छोड़ दिया तुम करो हम नहीं करेंगे उनका काम है पंच हाँ। वो ईश्वर है ना हिरण्य गर्भ बन गए ना वो ईश्वर हिरण्य गर्भ बन गए अभी वही पंच का समिण्य उसके साथ होते हुए वो ईश्वर है ना ईश्वर अभी हिरण्य बन गए ईश्वर रहते हुए अभी हिरण्य गर्भ बन गए तत्व एक है ना उपाधि के साथ तादात्म्य होने है। है। तत्व एक है ही केवल माये के साथ संबंध होने से वो ईश्वर हो गया और माये के द्वारा ये अपचीकृत को उत्पन्न होते उसके साथ संबंध हो गया हिरण्य गर्भ सूत्रात्म हो गया कार्य में तादात्म में होने से बस और वही पंचीकरण के बाद संबंध होने से वही विराट बन गया वही वेष्टि में संबंध होने स्तुल में विश्व बन गया तत्व थोड़ा अलग है एक ही तत्व है करंट एक बस एक ही तत्व एक ही है नाम अलग पड़ रहा है उपाधि को लेकर तो इसलिए है बता रहे हाँ, मतलब आगे के सृष्टि है ना पंचीकरण आदि वो हिरण्य मान रहे इसलिए हम बता रहे प्रथम आजात विशेषण है सब प्रथम बोल दो प्रथमा जायते प्रथम जा सबसे उत्पाले इसलिए प्रथम जीव भी मानते उसको हिरण्य गर्भ है ना प्रथम जीव भी माना है सबसे जी, जी समी जीव भी हाँ है भगवान कारण ब्रह्म से पहले उत्पत्ति होती है महतत्व की तो उनके अनुसार वो महातत्व को यहाँ हिरण्यगर्भ बोलते हैं हाँ, तो उनसे फिर अपंत की क्यों नहीं माने सृष्टि किसे महतत्व से फिर जो है अहंकार अहंकार से फिर तन्मात्राएं मात्राएं वो तो उनके इनके अनुसार क्या है में सब समेट लेते हैं हिरण्य गर्भ किसा समेट लेते थोड़ा कन्फ्यूज रहता है नहीं। नहीं। वो तो महात हो गया कार्य ब्रह्म हो गया हाँ। फिर उससे अहंकार तो अव्याकृत ब्रह्म हो गया उसके हाँ। बाद उसमें बाद में तन मात्राओं की वो एक साथ मेरे नगर के अंदर जो समस्त अहंकार है ना तो समझाने का उत्पन्न एक ही साथ हो रहे हैं अलग अलग हाँ। नहीं हो। वो तो ठीक है अनादिण देखिये अपीकृत की उत्पत्ति इंद्र आदि की उत्पत्ति हिरण नगर एक साथ है समझाने के लिए थोड़ा आगे पीछे अलग नहीं मान लीजिए जो क्रम शास्त्र में आता है हाँ। कि उस कारण ब्रह्म से पहले कार्य ब्रह्म तो फिर नहीं, नहीं इसीलिए हो, हो गया उसको हिरण्य गर्भ तो हिरण्य गर्भ हाँ। तो के बाद उसके अंदर एक आहम उत्पन्न होता है।, हाँ। है साथ में ही हाँ। तो आहम को बाद में समझा गया फिर उससे तन मात्राएं बाद में आता है हाँ वो समझाने उसके बाद तन्मात्रा हो गया हाँ एक साथ ऐसा मान लीजिए यहाँ शरीर से जो उत्क्रमण करते हैं वह आया है सबसे पहले उसका उत्क्रमण करता है वो जीवात्मा उत्क्रमण करता है उसके बाद उसके पीछे प्राण उत्क्रमण करता है उसके बाद सारे इंद्रिय उत्क्रमण करते जैसा दृष्टांत दिया जैसा राजा कोई छोड़ के जाता है पहले राजा जाता है मंत्री और प्रजा तो उसको दृष्टान्त देते यहाँ समझा दिया शरीर से अभी देखिए यहाँ से पहले जीवात्मा पाले जाएगा उसके बाद प्राण उसके बाद इंद्र ऐसे होता है क्या नहीं एक, एक साथ तो तो समझाने के लिए क्रम है हाँ। वैसे इसके लिए हाँ। क्रम मतलब हिरण्यगर्भ पहले हो गया तो उसके बाद एक आह आ गया समि हिरण्य तो जैसा मान लीजिए उदाहरण शरीर के लिए शरीर में आम कब आएगा शरीर हो ना पहले तो उस दृष्टि से और उसी के बाद इस कारण समझाने के तो एक साथ है समझाने के लिए क्रम है मैंने उनके कारण उनकी कारण ब्रह्म से उत्पत्ति मानते हैं पांचों तन की हाँ उनके साथ ही उनके एक ही साथ, साथ ही हिरण्य गर्भ पंचतन इंद्र एक साथ है पंचतन मात्र हिरण्य गर्भ पंच होते ही हिरण्य गर्भ होगा अच्छा पंचतन्मात्रा मतलब अपची कंचाने के लिए थोड़ा हिरण्य गर्भ को पहले दिया समझाने का तरीका एक ही साथ महत हिरण्य गर्भ से हाँ महत्व मतलब हिरण्य ही मैंने इंद्रियम जो माने एक एक करके होता है आ, से जो भी सृष्टि है एक साथ है समझाने की जैसा भी ना यहाँ जीवात्मा पहले उत्क्रमण होता है प्राण बाद में होता है इंद्रिया ये प्रधानत्व तो को लेकर गौण प्रधान है ना उसको लेकर इसमें ये प्रदान है जैसा मान लीजिए एक साथ चार लोग निकल रहे हैं चार में जो प्रदान का नाम हम लेंगे ना वो निकल गए उसके पीछे निकल निकले चारों एक साथ ये प्रधान है उस दृष्टि से नहीं तो आगे पीछे नहीं तो तक जो माने हाँ। का जो अपत है वो है क्रम से हो गए हाँ। आकाश के हाँ। तो जो महात हुआ, हुआ। हाँ, मत सूत्र आत्मा का नाम कोई अलग नहीं है सूत्र, सूत्र का मतलब है अपचीकृत पंचमहाभूतों का नाम सूत्र सूत्र सूत्र के साथ वो इसका चैतन्य का संबंध हो गया आत्मा का सूत्र आत्मा बस था। था। था। था। और कोई नहीं में जो है। आ, उनके भाषा से महत्तत्व कहा गया हिरण्य गर्भ कहा गया ब्रह्म कहा दिया, कहा दिया।, कहा दिया। नाम अलग अलग रहा उसमें इसलिए भेद हो गए हाँ पहले एक होता था ना खेल कटपुतला का पहले कठपुतले का खेल होता था आजकल शायद नहीं होता दिखाते थे बहुत कम होगा नहीं के बराबर तो उसमें तीन चीज रहता है मुख्य रूप से एक तो वो कठपुतले नाच रहे हैं हम देखते उसको तो कठपुतले कैसे नाचेंगे उसके अंदर धागा है जी सूत्र रहता है हाथ मान छोड़ रहे हैं चोटा सा दिखता नहीं. नहीं और नचाने वाला पर्दे के पीछे रहता है जी. वो सबको नचा रहा है वैसे ही जो अंतर्यामी है पर्दे के पीछे है ईश्वर हो गया नहीं. सारा जगत को नचा रहा है रामायण सर्वभूत आने यंत्र रूढ़ाने वाणी और ये जो धागा है ना ये सूत्रा है वो नाच रहे विराट के रूप में हम लोग कठपुतली है सब ऐसा इसलिए बोल प्रथम आजाद सबसे पहले उत्पन्न हुआ एक और उसका नाम प्राण भी है प्राण मतलब समस्त प्राण प्राण लेना नहीं क्योंकि ना, तो ना समी क्रिय शक्ति को लेकर सूत्रात्मक कहा ज्ञान शक्ति, शक्ति को लेके तो इसलिए बोल रहे प्राणाद उसी को स्पष्ट कर हिरण्य गर्भ उससे हिरण्यगरबात जायते ऊपर से लेजिए योगपी जायते ऊपर है ना योगी जायते किससे प्रतमजाद प्राणाद हिरण्यगरबाद योगपी जायते अंडस्यान्तर्वर्ती विराट अंडस्य बोलते ब्रह्मांड के अंतर्गत जो विराट है ना वो किससे उत्पन्न हुआ ये प्राणाद ये प्राण से जो योगी सरबात स बोलते वो जो उत्पन्न हुआ ना कौन विराट मतलब हिरण्यगर्भ से सारा ब्रह्मांड उत्पन्न हो गया विराट आदि वो जो विराट है तत्वान्तरित्व ना है तत्वांतर है अलग तत्व हो गया क्योंकि उत्पन्न भी किससे हो गया हिरण्यगर्भ होने पर भी लक्षण अप ये बोला तत्वान्तरत्व ना लक्ष्यमाणु अपी तत्वांतर से लक्षित हो रहे हो अलग रूप है ए तस्मा देवा इस अक्षर से उत्पन्न हुआ मूल में जाके विचार करेंगे तो हिरण्यगर्भ से नहीं उत्पन्न हुआ है वो अक्षर से हिरण्य गर्भ के अंदर जो अक्षर का स्वरूप है उससे उत्पन्न हुआ साक्षात तो, नहीं है, है। वो अक्षर ही अक्षर एतद रूपे न आ उन्होंने उत्पन्न किया ये बता रहे तो लक्ष्य मणो तत्वान्तर रूप से लक्षित तो हो रहे लक्ष्य मण तो व्यवहार होने पर भी तो भी तस्मादेवा पुरुषात् अक्षरा इसे अक्षर पुरुष से जायते कहने के लिए हिरण नगर से उत्पन्न हो रहे, रहे? किंतु विचार करने पर उसी से कारण, ही हो है। जिसको आप कारण, का कारण यही है। से। उसी साथ से होता पुरुषात जायते नहीं। और एकतामयश्च उत्पन्न हो रहे ऐसी बात नहीं है वो भी एतनमय है जिससे उत्पन्न होता है तन्मय होता है जो जिससे जैसा घट उत्पन्न हो गया कौन मिट्टी से इसलिए घट हो गया जो जिससे उत्पन्न होता है ना रहेगा मिट्टी से घटेगा मिट्टी से घट, घट उत्पन्न इसलिए घट का नाम है मृणमय और आभूषण सोन्य से हो गया स्वर्णमय हो गया वैसे अक्षर से उत्पन्न होने से वो अक्षरमय हिरण्य गर्भ कही हिरण्य गर्भ में नहीं बोलते उसी को भी अक्षर इसलिए चैतन्यमय कहते चैतन्य तभी होगा ना पुरुष शब्द तो बहुत उपयोग हाँ, होता है में हाँ। वो गौण प्रयोग हाँ। में जो पुरुष है ना गौण हाँ। माना है मुख्य रूप से नहीं तो वहाँ भी पूछा था ना चांडाल ने अन्नमयाद अन्नमय चैतन्य में चैतन्य कि दूरी कर्तम वांचसी जिजवरा आचार्य से पूछा था ना उनने इसलिए चैतन्यमय सारा जगत सब चैतन्य बता रहे एक तनमयची एक इसी अर्थों को आगे बता रहे तम च उसी को ही विशेषणों के द्वारा विस्तार पूर्वक बता रहे देखें मंत्र मंत्र देखें अग्निमूर्धकुषी चंद्र सूर्यो, सूर्यो। दिश्रोत्रेवावृता वेद वायु प्राणो हृदय विश्वश्च पद्यां प्रतिशाभूतात् तो ये सारा जगत बदल अग्निमूर्धा ऊपर से अध्यार कर दीजिए और नहीं तो आगे पढ़ा है आगे जो पढ़ा है अश्या वो जो ना विश्वम अश्या पढ़ा है ना तीसरे पंक्ति में चौथे में नहीं तीसरे, तीसरे में, में विश्वम अश्य है ना तो अश्या पदों को ऊपर लेजिए सर्वत्र अगर कहेंगे उस अश्या को यश्य में परिवर्तन कर दीजिए अश्य शब्द है ना तो उसको यश्य में परिवर्तन कर से बनता बनता है है है शब्द का तो शेष्टी में। है, शेष्टी का बनता है। तो उसको तो में में उसको परिवर्तन कर दीजिए अग्निमूर्ध य मतलब जिस अक्षर ब्रह्म का यद्यपि हाँ हिरण्यगर्भ को बता रहे हैं किंतु हिरण्यगर्भ भी तनमय है विराट को बताइए ना अभी तो अग्नि मूर्धा करके अग्निमूर्दा विराट, हाँ, हाँ, हाँ, विराट का हाँ, ब्रह्म का विराट रूप है ना हाँ, विराट विराट मतलब अक्षरा जो विराट जो अक्षर जी जो, जो स्थल में हृणय अहम कर रहे हाँ। मतलब वो विराट जो अक्षर, है ना, हाँ। वो है अक्षर में ले रहा हूँ तो यश्य बोलते जिस अक्षर का लेते समय अक्षर को ही लेना पड़ेगा भाष्यकार अक्षर ही ले रहे हैं किसी का लक्षित है विराट अभिमी बोलते अक्षर को ही लेना उसमें दो अंश है ना चेतन और जो हाँ, चेतन को हमारा प्रधान है हाँ, हाँ, आपकी दृष्टि किसमें प्रधान है वो देखना हाँ। तो ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर है यही बस हर एक वस्तु में पांच चीज है नाम, रूप। नाम और रूप में जो आपकी दृष्टि प्रदान हो तो अज्ञानी अस्थिभा में प्रदान हो तो ज्ञानी बस ये और कोई ज्ञानी भी व्यवहार करता है ऐसा नहीं बस उनकी दृष्टि अधिष्ठान में प्रधान है इसमें गौण है अज्ञान किसमें प्रधान है उसमें गौण है जितना ही भेद है ज्ञानी हो जाते और कोई है नहीं क्या करते हैं तो यही बता रहे हैं मतलब एशिया एशिया यश्याक्षर अग्नि अग्नि से उपलक्षित लेना दूलोक बादशाहकार कहेंगे तो अग्नि से आपने दूलोक कैसे लिया चंद्रलोक द्यूलोक से ऊपर मानते दूलोक बोलो इस स्वर्गलोक मानते पितृलोक पितृलोक के बाद द्वलोक का नाम है स्वर्गलोक वही चंद्रलोक चंद्रलोक स्वर्गलोक एक ही तो अभी ये दूलोक अग्नि शब्द से दूलोक कैसे लिया तो ये पंचाग्नि विद्या है ना उसमें हाँ द्वलोक को पंचाग्नि में द्यू अग्नि माने पांच अग्नि है ना पंचाग्नि विद्या छांदोग्य में है बृह्नि तो प्रथम अग्नि है दूलोक है और दूसरी है पर्जन्यग्नि तीसरी पृथ्वी अग्नि है चौथा है पुरुषाग्नि है पांचवी व्योषाग्नि पाँच अग्नि इसलिए द्वलोक को भी अग्नि शब्द प्रयोग किया गौण रूप से इसलिए यहाँ अग्नि शब्द से लेना द्वलोक लेना उसी तो तो तो तो से सचिव हो रही कर्मे की तो आपने यहाँ सीधा अग्नि को ही मुर्दा मानो आपत्ति क्या है पुति तो अग्नि बोल रहे हैं ना तो आप अग्नि से क्या लिया द्व्यूलोक लिया तो द्वलोक को ही उसका सिर मानो अन्यत्र विरोध आ जाएगा और दूसरा बात है अग्नि उसका नेत्र है अग्नि को नेत्र माना है सूर्य चंद्र अग्नि है ना अग्नि को मुख्यमान है ना ने नेत्र है अच्छा इन नेत्र है ना? तीसरा तो नात्र हाँ एक सूर्य है एक चंद्र है तीसरा अग्नि नेत्र है। वा, वा, वा के मुखमान है। ये के तो वर्णन करते समय तो इसलिए अग्नि को नेत्र कहा वैश्वान का वर्णन आये है छांदोग्य में सप्तांग एक मुखांग इसलिए यहाँ अग्निशब्द से उपलक्षित द्व्यूलोक तो उसका क्या है मस्तक है मुर्दा बोल तो आशाकार कहेंगे उत्तम अंग शरीर का सबसे यदि उत्तम अंग है मस्तक मस्तकमान मूर्ध को इसी द्वारा वो मूर्धा हो गए उसका और देखिये चंद्र सूर्यो चक्षुषी चंद्रमा और सूर्य दो नेत्र है तीसरा नेत्र अग्निमान चंद्रहा सूर्यो उसके नेत्र है दिशा स्रोत्रे ये दिशा है ना ये स्रोत्र है सब उसकी पूरी विराट के अंगों का पूरा विराट वर्णन कर वही उसमें वहां सप्तांग कहा उसी को दूसरा ढंग है और वाग वेद उसका एक विशेषण है वाघ का तो वाग वेद उसकी जो वाणी है ना ये वेद है किंतु कौन सी वाणी है विवृताश विवृत का मतलब भाषाकार कहेंगे फैले हुई अथा प्रसिद्ध दो अर्थ करण तो अत्यंत जो व्यापक है फैल है विवृत कहते फैला हुआ यहां लगाना नहीं दोनों के दोनों करेंगे प्रसिद्ध भी है अथवा व्यापक दोनों तो मतलब ये प्रसिद्ध जो फैली हुई वाणी है ना भगवान की वाणी आ, है वो वेद वेद और वायु प्राण उसका जो प्राण है भगवान का ये सारा वायु है उसका प्राण हो होगा समस्टि का प्राण है हम लोगों के लिए वायु और उनका प्राण है हृदय विश्वम अश् देखिये यहाँ अश्य शब्द है ना ये सब की ओर जाएंगे बोल तो यश्य विश्वम हृदय सारा जगत क्या है उसका हृदय सारा ये जगत उनका हृदय स्थान हो गया यश पदभ्याम पृथ्वी और जिनके चरणों से पृथ्वी प्रकट हुई इसलिए पृथ्वी उसका चरण है पदभ्याम प्रथिवी पैरों से उनकी पृथ्वी उत्पन्न हुई है इसलिए उनकी क्या है चरण है पृथ्वी वो परमात्मा है ना अक्षर ब्रह्मा संपूर्ण भूतों का अंतरात्मा देखिये हाँ उसको दिखा है अक्षर को है। जी। बता रहे हैं विराट रूप <laughs> किंतु तो उपलक्षित अक्षर अंतरियाम को है। अंतर्यामे रह जो पृथ्वि आठन पृथ्वी नियम थे जो विज्ञान है तिष्टन उसमें रहते उसको भी नियम भाष्य में देखिए थोड़ा हाँ ओम पूर्णम धहाँ पूर्णमेवाशिष्यतेम शांति शांति